संवेद्नु संवेद्नु पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुभाष राय की कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है तलाश मौसम साफ होने पर कोई भी बाढ़ के खिलाफ पोस्टर लगा सकता है बिजली को गालियां बक सकता है तूफान के खिलाफ दीवारों पर नारे लिख सकता है जब हवा शीतल हो धूप मीठी हो कोई भी क्रांति की कहानियां सुना सकता है लेनिन और माओ की तस्वीरें टांग सकता है घर की दीवारों पर लेकिन जब मौसम बिगड़ता है गिने चुने लोग ही घर से बाहर निकलते हैं बिजलियों की गरज से बेखबर बाढ़ के खिलाफ बांध की तरह बिछ जाने के लिए ऐसे कितने लोग हैं, धरती उन्हें चूमना चाहती है प्यार से दूसरी कविता का शीर्षक है आदमी होना उस पर इल्जाम, इल्जाम थे कि वह झूठ नहीं बोलता कि वह अक्सर खामोश, खामोश रहता है उसे, उसे देखने को लालाय थी भीड़ बहुत दिनों से कोई दिखा, दिखा नहीं था इस तरह सच पर अड़ी वह बिल्कुल दूसरे आदमियों जैसा ही था हाथ कान आख सब औरों की ही तरह भीड़ में घबराहट थी कुछ उसे पागल ठहरा रहे थे आत्महत्या पर उतारू है बेवकूफ मारा जाएगा कुछ को याद आ रही थी ऐसे मर जीवों की कहानिया एक और आदमी पगलाया हुआ निकल आया था सड़क पर सच की सलीब पर खुद को टांगे हिम्मत से बढ़ा था पर उसकी हिम्मत से बड़ा निकला था एक खंजर लपलपाता हुआ उसके, उसके सीने में उतर गया वह सच, सच बोलते, बोलते, बोलते बोलते रह गया कुछ युवक भी थे भीड़ में से उछलते हुए उस आदमी तक पहुंचने, उसे छू लेने को व्याकुल उन्होंने, उन्होंने पढ़ा था झूठ हमेशा हारता है उन्हें अभी तय करना था सच की राह चुने या नहीं जैसे ही वह बोलने, बोलने को तैयार हुआ चारों ओर चारो सन्नाटा छा गया वह बोलता तो, तो भूख और, और मौत की नींव पर खड़ी हो गई इमारतें भर भरा, भरा कर निरपराधो के खून से सींचकर उगाया गया ऐश्वर्य द्वीप डूबने लगता वह बोलता तो आदमी के चेहरे लगाए भेड़िए पहचान ली जाते पर पर हर बार बार की तरह इस बार भी वही हुआ उसके इशारे से पहले ही एक सनसनाती हुई कोली शब्दों को बेदती हुई निकल गई वह पहाड़ की तरह गिरा सच को संभाले वह मर गया पर सच जिंदा था कल फिर कोई निकलेगा आदमी होने का ऐलान करते हुए सच उजागर होने तक बार बार मरकर भी उठ खड़ा होगा मरचीवा अभी आप सुन रहे थे सुभाष राय की कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल